मेरी कान्हा यात्रा भाग नौ लेखक पंकज अवधिया प्राकृतिक जंगल में कंक्रीट जंगल का बढ़ता साम्राज्य कान्हा नेशनल पार्क के लिए मैंने रायपुर से चिल्फी घाटी होते हुए बिछिया का रास्ता चुना था कान्हा के खटिया गेट तक पहुंचते पहुंचते यह लगने लगा था कि हम गलत जगह आ गए हैं क्योंकि यहां जंगल का नामो निशान नहीं था जैसे ही हम मोचा गाँव पहुँचे हमें जंगल नजर आने लगे पर अफसोस ये असली जंगल ना होकर कंक्रीट जंगल थे कुकुर मुत्तों की तरह भाती भांति के होटल और रिसोर्ट नज़र आ रहे थे पर्यटक कम थे पर उनके स्वागत के लिए लोगों में होड़ लगी थी मैं लगभग सभी रिसोर्ट में गया पर वे मुझे कंक्रीट जंगल के हिस्से नजर आए रिसोर्ट्स के हटसों या कमरे अंदर जाने पर लगता है कि जैसे आप किसी आधुनिक शहर में हों जंगल का कोई एहसास ही नहीं होता है एसी, फ्रिज टब से लेकर तमाम शहरी सुविधाएं हैं टेबल टेनिस और स्विमिंग पूल हैं पर इन सब बेवजह की सुख सुविधाओं को परोसने वाले रिसॉर्ट मालिक यह नहीं समझ पाते हैं कि पर्यटक इन सब से बचने के लिए दूर जंगल में सुकून के लिए आते हैं अब उसे कमरे में बंद होकर आईपीएल का मैच ही देखना है तो वह वो भला क्यों हजारों रुपये खर्च करके कहना आएगा कान्हा में रिसॉर्ट मालिकों ने बहुत सी ज़मीनें खरीदी हैं उसमें शायद पेड़ लगाने की योजना हो पर अभी तो वे खाली ही हैं कुछ हिस्सों में सजावटी पौधे लगाए गए हैं पर ये वही पौधे हैं जिन्हें आप हम शहरों में देखते हैं इनके लिए बहुत पैसे खर्च खर्चे गए होंगे पर पर्यटकों के लिहाज से यह ठीक नहीं है यदि स्थानीय वनस्पतियों को लगाया जाता तो पर्यटक ज़्यादा आकर्षित होते तो आपके कहने का मतलब है कि कान्ना में पर्यटक पार्क के लिए आएँ पर उनके आगमन का एक बड़ा उद्देश्य रिसॉर्ट में ठहरना भी हो क्या यह संभव है एक रिसॉर्ट मालिक ने मुझसे चर्चा के दौरान यह प्रश्न किया मैंने कहा कि हाँ यह संभव है आज इतना अधिक खर्चने के बाद भी रिसॉर्ट में पर्यटकों का टोटा है इसके दसवें हिस्से के खर्च से ही रिसॉर्ट को प्रकृति के करीब लाया जा सकता है इस कंक्रीट जंगल को प्राकृतिक जंगल में समाहित किया जा सकता है उन्होंने मुझे कार्य योजना बनाने को कहा है कान्हा नेशनल पार्क के आसपास के कुछ गाँव में ही सारे के सारे होटलों और रिसॉर्ट को स्थापित कर देना समझ से परे है यदि ऐसी योजना हो कि एक गांव में दो से तीन रिसॉर्ट ही हो और गांव के विकास की जिम्मेदारी इन रिसॉर्ट की हो तो सभी का विकास हो सकता है जैसा कि मैंने पहले कहा कान्हा से कुछ दूर जाने पर ही जंगलों का नामो निशान मिट जाता है खाली ज़मीनें हैं पर उनमें वनस्पतियां नहीं हैं एक बड़े हिस्से में स्थानीय वनस्पतियों के पुनर्रोपण की मुहिम चलाई जाए तो और इसमें रिसोर्ट और गांव दोनों को जोड़ा जाए तो न केवल जंगल का विस्तार हो सकेगा बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ सकेंगे कान्हा के आसपास के किसान पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं पार्क में कोई बाढ़ न होने के कारण वन्यजीव खेतों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं इससे किसानों और वन्यजीवों दोनों ही को नुकसान होता है किसान अपनी फसल खोते हैं और वन्यजीव कीटनाशक युक्त फसलों का प्रयोग करके वापस जंगलों में जहर लेकर चले जाते हैं हिरण जैसे शाकाहारी जीव जब मरते हैं तो उन पर आश्रित रहने वाले टाइगर जैसे जीवों तक कीटनाशकों के अंश चले जाते हैं गिद्ध भी इनसे बच नहीं पाते हैं इन क्षेत्रों में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है जिन्हें वन्य जीव पसंद नहीं करते हैं इनमें औषधि और सघन फसलें हो सकती हैं इन्हें जैविक विधि से उगाया जाता है इसलिए ना तो पार्क को कोई नुकसान होगा और न ही वन्य जीवों को जंगल के करीब होने के कारण यहाँ उगाई गई फसलें औषधि गुणों से परिपूर्ण होंगी इन फसलों से अंतिम उत्पाद ग्रामीण कुटीर उद्योग के माध्यम से बने ग्रामीण कुटीर उद्योग के माध्यम से बने और रिसॉर्ट के माध्यम से इनकी बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित हो आप ही बताइए यदि आप ऐसे स्थानों पर जाएं जहां सुबह के दंत मंजन से लेकर रात को नींद लाने वाली औषधि तेल वहीं उगाई जा रही फसलों से तैयार किए गए हों तो निश्चित ही आप बारम बार वहाँ जाना पसंद करेंगे कि नहीं हमारे बुजुर्गों ने जंगलों को नई पीढ़ी के लिए सहज कर रखा उन्होंने जंगलों का विस्तार भी किया पर हमारी पीढ़ी न केवल जंगलों को कंक्रीट जंगलों में बदलने आमदा है बल्कि नए जंगल की तैयारी भी नहीं कर रही है क्यों न कहाना से ही जंगलों के विस्तार की पहल हमारी पीढ़ी करे क्रमशाह लेखक कृषि वैज्ञानिक हैं और वन औषधियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद